गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण वृंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुषोत्तमा जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल वाग्म ममृत जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणा प्रवर्तिको हरे पदकमल वंदे श्रीचैत श्रीगुरोपकमलूप्र श्री श्री श्री गण रघुनाथांत तम सजीव साधव सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा सागणलताश्री विशाखाता मरांध्यशलाकया चुन्मीत ये नो तस्म श्रीगुर्वे नम अनर्पित चरीतयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोला स्वभक्त हरिपुरट सुंदरिकदंब संदीप सदा हृदय कंद जयता मव पदा भुजौ श्री राधामदन मोहनौ नारायण नमस्कृति नरम चरम दी सरस्वती व्या तय मुदीर वाशाकुभ्य कृपादुभ्यता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप हेप दुर्ग दयावलोको हे भट्टी रघुनाथ दासो उम्मनाथ दासजीव मे मते दयाम द्रा तुलसी यत्र का पद्मना पुराणपठनम तिहि तो हरि बोलो शुभ बुलाशुवृंदवन बिहारी लाल परमंगल श्री संकल्प कल्पद्रुव श्री विनोद मंजरी श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, वे अपनी अभिलाषाओं को श्री किशोरी जी के श्री चरणार में विराजमान होकर के निवेदित कर रहे हैं विचार कर रहे हैं कि कल्प के पास में बैठकर के की गई सारी अभिलाषाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं इसलिए हे श्री प्रियाजु, आप हमारे संकल्पों को पूरा करने वाली हो श्री आप हमारी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य कल्प लता कल्प हैं और ये अभिलाषाएं आपके चरण में बैठ करके की गई तो अवश्य ही पूरी होंगी हमारी यदि सामर्थ्य नहीं है परंतु फिर भी आपकी कृपा से भी अभिलाषाएं हमारी अवश्य ही पूरी होंगी यह प्रार्थना कर रहे हैं और इसी प्रार्थना में एक दुर्लभ प्रार्थना की कि श्री प्रियालाल का जो प्रणय कला उस प्रेम कलह को मैं कब सुनूंगी श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अरे चोर नहीं हमने तुमको पकड़ लिया हमारे फूलों को चोरा रही हो और वो फूल तुम्हारे श्रीअंग से तुम्हारी श्रीअंग में धारण की हुई जो कोटी है उस कोटी के भीतर से फूल की माला हमने पकड़ी है चोरी पकड़ी है साक्षात रूप से और अब तुमको श्री काम उनके पास में ले जाकर के निकुंज मंदिर में प्रस्तुत किया जाएगा और वे जो दंड देंगे वो दंड तुमको भोगना पड़ेगा और श्री किशोरी जी कह रही हैं हाय हाय देखो तो सही जरा अपना भी तो स्वरूप विचार करो नंदबावा के पुत्र हो ब्रजराज की कैसी की यश है और उनके ऐसे बेटा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे लक्षण तुम्हारे होंगे हाँ, हमारे भागी में ही लिखा हुआ था कि ऐसे राजा का ऐसा बेटा होगा और उसके साथ में हमारा पालन पड़ेगा ऐसे शिप्रिया श्याम सुंदर के ऊपर आक्षेप के वचन कर रही हैं कि ब्रजराज कुमार कैसे ब्रजराज कितने महान और उनके परम गुणों से युक्त होकर के बेटा होकर के तुम हाँ, में ये कहा ऐसे लक्षण आ गए हाय हमारे भाग्य में ये सब लिखा हुआ था क्या ऐसे श्री जो अपने भाग्य के माध्यम से श्याम सुंदर को जिस समय आक्षेप देती है अब बोलने का तरीका कितना सुंदर है श्याम सुंदर को नहीं डाँट रही अपने भाग्य को जैसे डाट रही उल्टी बात है सुंदर को बंद हमारे भाग्य में लिखा था क्या कि हमको ऐसा राजकुमार मिलेगा युवराज के रूप में और श्री वे अरे तरह से हंस <laughs> प्रिया जी के इन वचन को सुनकर के प्रिया जी आक्षेप कर रही है और तो वे आनंद पूर्वक खूब खूब सुन रहे हैं प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बड़ी भारी प्रशंसा की जा रही है हमारी इसको इसको सुन करके आनंदित हो रहे इत्यादि श्लोक है इत्यादि वांग सुधामुतिभा स्वाभ्याम धयान उधर पूरम अथे अभ्याम रूपमृतम तब सकांत देवी वितरानी अथम आदय आनी कब वो ये अवसर होगा कि इत्यादि वांग्मय सुधाम आप युगल के जो वांग्मय सुधा है इस वाणी की सुधा को कव में श्रवण करूंगी विनोदी कह रही हैं है, कब में इस वांग सुधा को मैं श्रवण करूंगी इत्यादि वांग्मय सुधाम श्रुतिव्या स्वाभ्याम अपने इन कानों से मैं ऐसी सुधा को धयानी कब निरंतर निरंतर पान करूंगी कान के दोने उनको ऊंचा करके कब मैं इस माधुर्य का पान करूंगी कानों से युगल के ये जो आक्षेप के वचन है इसको कम में सुनूंगी धयानी उदरपुरम और इनको कान से पान करके मेरा पेट भर जाएगा ये ये बचन ऐसे जो पेट को भर देने वाले उधर उदरपुरम ऐसे इन बचनों को कम में ध्यानी, माने पान करूंगी यहां पर सब इंद्रियों में सब इंद्रियों को सब गुणों को ग्रहण करने की सामर्थ्य सहज रूप में ही श्री कृष्ण कृपा के द्वारा प्राप्त हो जाती है इत्यादि वांगमय सुधाम इस प्रकार आपकी जो वांगमय सुधा है उसको श्रुति व्यामे कानों के द्वारा स्वाभ्याम माने अपने ही कानों के द्वारा मैं पान करके मेरा पेट भर जाएगा और रस की रीति भी ऐसी अद्भुत है कि वहां पर किसी एक वस्तु के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों की परम तृप्ति हो जाए कान के द्वारा श्रवण कर रहे हैं और भूख प्यास सब समाप्त हो जाए पेट भर जाए सच में जो प्रारंभिक भक्त हैं, उनके चरित्र में दिखता है कि वे कृष्ण कथा सुनते सुनते भूख प्यास सब भूल जाते, पेट भर जाता है उनका कृष्ण कथा से तो फिर जो रसिक जन है उनका तो कहना ही क्या तो श्री कृष्ण कृपा करके सारे भक्तों को ये गुण प्रदान करते हैं उनके भजन के आधार पर कि सारी इंद्रिया सारी वस्तुओं को भोग सकने में समर्थ हो जाती है सब गुणों को भोग सकने में समर्थ हो जाती हैं कान के द्वारा वहां पिया जा सकता है नयन के द्वारा छुआ जा सकता है नयन के द्वारा सुना जा सकता है सब कुछ सब कुछ जो सब इंद्रियों में सब सामर्थ्य विराजमान तो उदर पूर्व क्षण रूपा तब सकांत और अपने नयनों के द्वारा रूपा आपके रूप का अमृत पान करते हुए सकांत सकांतया विलास सीधु और आप अपने कांति के साथ में जो विलास करती हुई ऐसे विलास करती हुई जब ही श्री किशोरी जो आप विराजमान होंगे तो उस समय आपके बिलास के सीधू माने उस को, उस को मधु मधु का मैं पान करूंगी और उनका पान करते हुए देव वितरानी अथ आदे आनी आदे आनी माने खाऊंगी और बितरानी माने इसको सखी जो कुछ भी अनुभव किया है उसका वर्णन के बिना रह नहीं सकती है इसलिए बितर है। दूसरी सखियों को भी उसका वितरण करूंगी तो आपके रूपान को अपनी ही इन आंखों से मैं पान करूंगी आप सकांत सकांतया तांत के साथ में युक्त होकर के विराजमान है आपके इस बिलास को बिलास रूपी मधु का मैं आधे आनी माने स्वयं भक्षण करूंगी और वितरानी आनी इसको वितरण करती हुई भी, भी विराजमान होंगी दोबारा सुनने इत्यादि वांगमय सुधाम श्री प्रिया लाल का जो प्रणय कलह हो रहा है उस प्रेम कलह में जो वांगमय सुधा है उसको अह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वो वर्णनातीत है इसलिए उसके लिए आह शब्द का अह आहा शब्द का, का प्रयोग किया माने शब्द नहीं है मेरे पास में में जो जो कुछ भी होगा होगा वो आ और हा के बीच में ही वर्णमाला है उसका पहला अक्षर आ और अंतिम अक्षर हा इनके बीच में ही होगा तो यदि किसी के पास में शब्द है तो लगा लेना आह उसका वर्णन में नहीं कर सकता हूँ आ और हा के बीच में ही कोई शब्द होंगे इसलिए उनका आहा उनका आस्वादन कर लेना अपने श्रुद्ध से स्वाभिया पान करूंगी बोले कान से कोई पान करने की चीज है बोले हाँ, हाँ, कुछ रस ऐसे होते हैं जो कान से पान करने के और पेट भर उल्टी बात है तो कान से पान करूंगी और उदर पूर्म पेट भर के कान से पान करूंगी अथे क्षणाभ्याम और क्षण माने नयनों के द्वारा रूपामृतम तब झगड़ा करते समय आपका जो रूपामृत है उस रूपामृत को मैं पान करूंगी कैसे आप एक साथ जो किल किंचित भाव है जिसमें हर्ष क्रोध स्मित भय आदि सारे भाव एक साथ मिले हुए हैं ऐसे उन किलचित भाव का कव मैं आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान होंगी रूप अमृत का पान करूंगे और आपके बिलास बिलास रूपी मधु का आदयानी भक्षण करूंगी और वितरानी उसका वितरण करती हुई भी विराजमान होंगी अलंकार का प्रयोग है और वो अच्छी क्या है माने स्वभाव है ये तो प्रेम का रस का स्वभाव है कि उसके द्वारा जितनी भी इंद्री हैं उन सब इंद्रियों में सब इंद्रियों को भोगने की जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य सहज रूप में ही प्राप्त हो जाती है सरसी अभिनवाम कुसुमयी विचित्राम हिंदोलिका प्रियतमेन सहादान दोले आनी, अथ, किंकरी किराणी पराग राजी गायन चारो महति अपनी ऐसा कहकर के श्री श्यामचंद जिस समय श्री प्रिया को बरबस श्री हस्त पकड़ कर के श्री गोवर्धन गुफा में जब पधा करके ले जाना चाहते हैं उसी समय श्री विशाखा जी श्री पौर्णमासी जी से कहती हैं और पौर्णमासी जी श्री युगल इन दोनों को समझाती हैं कि आपस में ऐसे लड़ते नहीं है तुम दोनों वृंदावन के राजा हो इसलिए मिल करके वृंदावन पर शासन करो ऐसे कह के समझा दिया और मासीज़ ने दोनों दोनों को बीच झगड़ा करते हैं और में करते हैं। तो अच्छा है। कामदेव नह तो रहे हैं भाई तो तुम दोनों अलग नहीं हो इसलिए आपस में झगड़ा करना उचित नहीं है साथ साथ रहते हुए अपने वृंदावन राज्य का शासन करो ऐसा कहकर भग जाओ ऐसा कह कामदेव इंद्रपति ने भी दोनों को भगा दिया अब जब दोनों भगा वृंदावन भग करके, करके के राजा होकर के विराजमान हो झगड़ा मत किया करो तब श्री प्रियालाल उनको लेकर के सखीगढ़ उस समय पधारती है और बसंत के बाद में ग्रीष्म और ग्रीष्म के बाद में जब वर्षा हर्षद जो कुंज है श्रीमद वृंदावन का प्रदेश वहां पर जाती है वहां पर हिडोला लीला हो रही है लीला सुंदर हिडोला पड़े हुए है और उस हिडोला में श्रीप्रिया लाल दोनों झूलते हैं उनको विराजमान करके झुला रही है पृष्ठ सरसी अभिनव कुसमय विचित्रा पृष्ठ सरसी सबसे ज्यादा प्यारा जो सरसिमा माने सरोवर है अर्थात श्री राधा कुंड उस राधा कुंड के चारों ओर दो दो फूल हैं, वृक्ष हैं कहीं आम के कहीं अशोक के कहीं बकुल के कहीं कदम्ब के ये दो दो वृक्ष हैं और उन दो वृक्षों के ऊपर डोरी लटकी हुई है झूला लटके हुए हैं और उनमें श्री प्रिया वे आप विराजमान होती हैं श्री ऊपर की तरफ और श्री श्याम सुंदर विराजमान होते हैं नीचे वाली पटली के ऊपर और सखीगण श्री प्रिया के श्री चरण उनको उठाकर के श्री श्याम सुंदर की पटली की जो डोरी है उस डोरी के बीच में अंगुष्ठ और तर्जनी इन चरणों को बीच में फंसा करके श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी को विराजमान करती है और जिस समय सखी झोटा देती है श्याम सुंदर का आग्रह है कि मैं पीछे का जो वृक्ष है उस पीछे के वृक्षों की डालियों को छू तो झुलाते झुलाते जो, इतने इतने तेज तेज बढ़ा देते हैं अरे अरे रोको हाय हाय हाँ, बहुत तेज दोला, इतने मत दो इतने बड़े में कहीं मैं गिर नहीं जाऊ और उस समय श्री श्याम मना करने पर भी नहीं रोक रहे हैं और श्री सखीगढ़ भी श्री प्रिया को झोटा देती हुई धक्का देती हुई झोटा के झूला जो झूलन है उस झूलन को और भी अधिक तेज बढ़ाती है और श्री श्याम कहीं किसी वृक्ष को पट तोड़ करके झूलते झूलते ही तोड़ करके और उस समय प्रिया को समर्पित करते हैं और जब झोटा कम करते हैं सखीगढ़ भी झोटा कम करती हैं उस समय झोटा रोके रुके उसके पहले ही शिवप्रिया हिडोला से झट कम होते ही कूद पड़ती है और छाती के के के ऊपर हाथ हाय हाय हाय रे हाए हाए, आज तो मुझे गिराही देते ऐसे कह, कह रही है। और सारी सखी उस समय श्री किशोरी जी को बिल्कुल छाती से लगा रही है और श्याम सुंदर से कह रही है श्याम सुंदर हमारी सखी को ऐसे हैरान मत किया करो ऐसा कहकर के वो लहना दे रही है तो जहां झोटा देते समय श्री प्रिया उनके चरण जब ईच लेते हुए आगे बढ़ते हैं उस समय चरणों के चिन्ह श्री राधा कुंड के उस जल में प्रतिबिंबित होते हुए विराजमान होते हैं तो स्वाभाविक रूप में चरणों का चिन्ह वह केवल शैया भवन में दर्शन होते हैं और कहीं दर्शन नहीं होते हैं परंतु तो हिडोला लीला ऐसी है जिसमें की श्री दिन में भी श्री प्रियालाल इनके चरण चिन्ह साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए जा सकते हैं बिना किसी व्यवधान के दर्पण का व्यवधान नहीं है बिना दर्पण के व्यवधान के उन चरण चिन्हों का सखीगढ़ साक्षात रूप से दर्शन करती हुई विराजमान होती हैं। तो उसी लीला का वर्णन करती हैं। उस लीला की अभिलाषा कर रही है शिव विनोद मंदिर सर, परम प्यारा जो सरसी कुंड है उसमें उस नए फूलों से सुंदर जहां हिडोला तैयार किया गया है सुंदर डोरी है उस डोरी के ऊपर सुंदर फूल की माला लपेट करके सुंदर पुष्प हेडोरा, वो तैयार किया गया बीच में जिसमें बड़ा सुंदर एक झब्बा वो लटक रहा है उस समय श्री प्यारे के साथ में श्री किशोरी जू आप हेडोरा के ऊपर विराजमान है और श्री श्याम सुंदर उस समय अपने हाथ छोड़ करके और फिर झोटा लेते हुए विराजमान है कभी डोरी पकड़े और कभी डोरी पकड़ते हुए दोनों हाथ छोड़ते हुए भी झोटा लेते हुए विराजमान हो ऐसी शिवप्रिया भी क्रीड़ा में हाथ छोड़ करके और उस समय झोटा लेते हुए विराजमान हो रही हैं तो हिंदु काम प्रियतमे न सहादूढ़ हम प्रियतम के साथ में अधरूढ़ होकर के विराजमान है और उस समय शिप्यारी जी की माला श्याम सुंदर की तुलसी माला दोनों मिलकर के शोहा को प्राप्त हो रही है तो आम दोलेनी उस समय आपको कहू में हिड़ोरा में झुलाऊंगी अथ किराने पराग राजी और उस समय पुष्पों में जो पराग की राजी माने पंक्ति माने पराग का जो समूह है वो पराग का समूह भी कहीं किरानी बिखर रहा है पराग समूह भी बिखरते हुए शिशुवित हो रहा है तो जो पुष्पोल पुष्प हिडोरा उस पुष्प हिडोरा में पराग न्यारे बिखर रहे हैं पराग राजी उस समय गायन चारो महतिम मैं मधुर स्वर में गायन करूंगी और मेहती अपे बानी किशोरी जू आपकी जो महती नाम करके बीणा है और आपने मुझे जो शिक्षा दी है उस शिक्षा के अनुसार उस वीणा को बजाते हुए मधुर स्वर में मैं युगल की उस शोभा का गायन करूंगी जैसी युगल की शोभा का दर्शन कर रही है उस समय वो जो हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे भाव अपने आप ही मधुर गीत और मधुर राग बन करके प्रकट हो रहे हैं तो गायन माने में आपकी रूप शोभा का स्तुतिपूर्वक गायन करूंगी और महती बाधे आनी आपकी महती बीणा महती बीना का नाम है महती नाम की जो आपकी वीणा है उसको बाद उसको बजाती हुई विराजमान होंगी वृंदावन है ये हिडोला लीला और इसमें कभी हिडोला के ऊपर विराजमान है कभी पुष्प डोल में विराजमान है डोल वो जो पूरी की पूरी चार चौधरी वो जहां पर झूलती हुई विराजमान हो उसका नाम है डोल और हिडोरा जहां पर पटरी उन पटरी के ऊपर विराजमान होकर के श्री प्रियालाल विराजमान तो वे अपरूप से शोभा को प्राप्त हो गए वृंदावन सुरह योग पीठ पादार्घ धूप विधु दीप सिंहासनेरपूजयानी कवि श्री वृन्दावन में सुरह योगपीठ श्री प्रियालाल सुंदर सुरमहि कल्प वृक्ष जो है वो कल्प के नीचे योगपीठ में सुंदर रत्नपुर सिंह है उस सिंघासन में मध्य में विराजमान है जिसके ऊपर श्वेत विराजमान है छत्र के नीचे श्री प्रियालाल ऊँचे रत्न सिंहसन के ऊपर विराजमान है सभी ओर चारों ओर घेर करके जितनी भी सखीगण हैं वे सखीगण विराजमान है श्री प्रिया जिस समय श्रीमद मध्यान्ह योग पधारी। में पधारी उस समय श्री रूप जी पूजन की थाली लेकर के पीछे पीछे चल रही हैं श्री प्रियालाल को सिंहासन के ऊपर विराजमान किया अन्य जो सखीगण हैं उनने भी दो थाली ले रखी हैं उनमें एक थाली तो अमनिया है श्री प्रियालाल की पूजा करने के लिए और दूसरी जो थाली है वो दूसरी थाली उसके द्वारा योग पीठ में प्रवेश करके सर्वप्रथम नव मंजिरी वह श्री गुरुमंजरी उनका उनको उनका पूजन करती है गुरु जी को थाली देती है श्री गुरु जी उस थाली को परम गुरु जी को प्रदान करती है परम गुरु जी उस थाली को लेकर के सर्वप्रथम परात्पर गुर पर गुरु मंजिरी जी उनका पूजन करते और पर गुर का पूजन करके उस थाली को दे देती श्री परम गुरु मंजरी जी को परम गुरु मंज परम ग मान परम गुरमंजरी जी को और श्री गुरु मंजिरी जी उनके द्वारा परम गुरु मंजिरी जी का पूजन करके उसको नवदासी को प्रदान करेंगे और नवदासी उस थाली के द्वारा अपनी गुरु मंजरी जो है उनका पूजन करती हुई करते तो दासी ने थाली पहले प्रदान की गुरु मंजिरी जी को गुरु मंजिरी ने उस थाली को प्रदान किया परम गुरु मंजिरी जी को परम गुरु मंजरी जी ने परात्पर गुरु मंजरी जी का पूजन किया और पूजन करके उस थाली को लौटा दिया उन्होंने परम गुरु मंजरी को और परम गुरु मंजरी ने उस थाली को लौटा दे दिया गुरु मंजरी जी को गुरु मंजरी ने जब दासी को दी तो दासी ने उनके द्वारा श्री गुरु मंजरी उनका पूजन किया और गुरु मंजरी का पूजन करके उस प्रसादी थाली को तो एक तरफ रख दिया एक जगह रख दिया अब जो दूसरी थाली थी उस दूसरी थाली को श्री परम गुरु मंजिरी जी पर गुरु मंजिरी जी उनको प्रदान किया परात्मर गुरु मंजिरी जी उसके द्वारा पूजन करेंगे श्री रूप मंजिरी जी को समर्पित करेंगे। रूप मंजिरी जी उस थाली को श्री विशाखा जी को अपनी जो युथेश्वरी हैं उन यूथेश्वरी को प्रदान करेंगे और यूथेश्वरी उस थाली के द्वारा सबसे पहले श्री गुरुदेव श्री प्रियालाल उन प्रियालाल का पूजन करेंगे और प्रियालाल का पूजन करके अब वो जो प्रसादी थाली है उस प्रसादी थाली को श्री रूप मंजिरी जी अब परात्मर गुरु मंजिरी जी जो है उनको प्रदान कर देंगे और उसके द्वारा श्री परात्म गुरु मंजिली जी वे कृतकृत होकर के विराजमान होंगे वो पूजा की थाली उसके बाद में इसी से फिर अन्य जितनी भी श्री युथेश्वरी गण है उन युथेश्वरी गणों का भी पूजन करेंगे तो कभी दो थाली रखी जा सकती है कभी एक थाली जो अंतादी थाली है उन अंतादी थाली से पहले श्री प्रियालाल का पूजन होगा एक बार पूजन करने के लिए केवल एक पुष्प मात्र जो है उनको श्री गुरु मंजिली जी को परम गुरु मंजरी को पर हाथ धो करके फिर वो जो पूजा की थाली है एक ही थाली है तो वो पूजा की जो थाली है उस पूजा की थाली को प्रदान किया श्री रूप मंजरी जी को रूप मंजरी जी ने उसी थाली को प्रदान किया श्री विशाखा जी को विशाखा जी प्रियालाल की पूजा करेंगी और प्रियालाल की पूजा करके उस थाली को जब रूप मंजिल जी को देंगे तब रूप मंजरी जी उस थाली के द्वारा पहले श्री विशाखा जी का पूजन करेंगे फिर विशाखा जी का पूजन करके उस थाली को प्रदान कर देंगी परात्पर गुर जी को फिर परात्पर गुर जी उसके द्वारा रूप मंजिरी जी, जी का पूजन करेंगे और उसको प्रदान कर देंगे परम गुरु मंजिरी जी को परम गुरु मंजिरी जी उसके द्वारा श्री पर गुरु मंजिरी जी उनका पूजन करके उसे गुरु मंजिरी जी को प्रदान कर देंगे श्री गुरु मंजिरी जी उसको उसके द्वारा परम गुरु मंजिरी जी का पूजन करके श्री नव मंजिरी को वे थाली प्रदान कर देंगे और उस नव के द्वारा जो नवमंजरी है वह श्री प्रियालाल श्री गुरु जी उन गुरु जी का पूजन करेंगे ऐसे पहले ठाकुर जी का पूजन और ठाकुर जी का पूजन हो करके क्रम रूप में फिर अवरोह क्रम में श्री गुरुदेव का पूजन शुरू शुरू में पहले गुरुदेव का पूजन करके उनकी अनुमति ग्रहण करके माने दो साली है तो एक पूजन की थाली गुरु गुरुदेव की तो वो थाली अलग और शिवप्रियालाल की थाली अलग उनको उनके द्वारा श्री योगपीठ में पूजन करेंगे योगपीठ का पूजन करेंगे और फिर प्रसादी जो है उस प्रसादी के द्वारा श्री गुरुमंजरी जो है उनका भी पात्पर गुरु मंजरी परम गुरु मंजरी गुरुमंजरी इनके माध्यम से पूजन करते हुए विराजमान होंगे तो उसी क्रम का यहां पर वर्णन कर रही है मध्यान्ह में श्री प्रिया इनकी सेवा का जो क्रम है वो सेवा के क्रम को निरूपण कर रही है वृंदावन सुर रूह रुह योगपीठ श्री प्रियालाल कल्प वृक्ष के नीचे श्रीमद वृंदावन में विराजमान है उस समय सिंहासन रमणे विराजमान हे श्री किशोरी जो आप अपने रमन श्री श्याम के साथ में सिंहासन में श्री योगपीठ में मध्य में विराजमान है उस समय पाद्य अर्घ धूप विधु माने कपूर माने चंदन दीप चतुर्वेद अंध सृत भूषणानि माला और आभूषण इनके द्वारा अहम पर पूजे आनी मैं पूजन करूंगी मैं पूजन कैसे करूंगी पहले श्री गुरुदेव के का बंधन करके और केवल एक अलग से पुष्प या दूसरी जो थाली है उस दूसरी थाली से श्री गुरुदेव का पूजन करके थाली उनको समर्पित के गुरुदेव उनके द्वारा उस पूजा की जो मुख्य थाली है मुख्य पूजन की थाली उसको श्री गुरुदेव परम गुरु मंजिरी जी को प्रदान करेंगे परम गुरु मंजिरी जी परात्पर गुरु मंजिरी जी को प्रदान करेंगे परात्पर गुरु मंजिरी जी पूजन भी करती जाएंगी जो पूजा की थाली है उसके द्वारा तो पूजा करती जाएंगी और वे उसको प्रदान करती जाएंगी जो मुक्ष पूजा की थाली है उसको आगे आगे बढ़ाती हुई चली जाएंगी और फिर परम गुरु मंजिली जी त्मर गुरु मंजि को देंगे परात्मर गुरु मंजिरी जी श्री रूप मंजिरी जी को प्रदान करेंगे श्री रूप मंजिरी जी अपनी युथेश्वरी श्री ललता विशाखा उनको प्रदान करेंगी और ललता विशाखा के द्वारा श्री प्रिया लाल का पूजन करके जब वो थाली आएगी कभी श्री ललता विशाखा यूथेश्वरीगण वे इस दासी को भी आदेश प्रदान करेंगे चल तू भी पूजा कर ले तो उस समय ये दासी भी श्री प्रियालाल इनका पूजन करते हुए विराजमान होगी और पूजा करके श्री विशाखा जी उस थाली को प्रदान करेंगे प्रसादी थाली को श्री रूप मंजिली जी को रूप मंजिली जी प्रदान करेंगे उसे परापर गुरु मंजिली जी को परापर गुरु मंजिली जी प्रदान करेंगे उसे परम गुरु मंजिल को अब जब प्रसादी थाली आई तो उसके द्वारा जिसने दी है उसका ही पूजन करते हुए विराजमान होंगे और नीचे का जो क्रम है उस नीचे के क्रम में उस थाली को समर्पित करते हुए विराजमान होंगे और इस प्रकार फिर परम गुरु मंजरी जी, जी, जी और गुरु मंजरी जी इनका पूजन करके फिर ये विराजमान होगी और श्री गुरु मंजिल जी, जी कृपा करके जो आशीर्वाद प्रदान करेंगे उस प्रसादी रूप में उनके द्वारा जो प्रसाद है उस प्रसाद को ग्रहण करके ये दास कृतकृत होकर के विराजमान होगी बिल्कुल व्यवहार की रीति है जैसे रसिक जनों के साथ में जैसा व्यवहार व्यवहार में भी यही क्रम सर्वत्र प्राप्त होता है हम श्री गुरुदेव को समर्पित करते हैं गुरुदेव ठाकुर जी को समर्पित करते हैं ठाकुर जी को समर्पित करके जो प्रसादी वस्तु है उसको गुरुदेव प्रसाद के रूप में आशीर्वाद के रूप में हमको प्रदान करते हैं तो यही जो क्रम है इस क्रम को अपनाते हुए तब मैं श्री गुरुदेव की माध्यम से श्री प्रियालाल की सेवा करूंगी गुरुदेव इतने कृपालु हैं कि वे स्वयं भी सेवा करते हैं पर सात सात में कहते हैं तू कहां खड़ी भैया आ तू भी आ चल तू भी पूजा कर ले ऐसा कह कर के मुझे भी सेवा का अवसर वे प्रदान करेंगे परंतु सेवा जितनी भी है ये एक रागानुगा भक्ति की मूल रीति है कि सेवा जितनी भी है वो सब गुरुदेव की ओर से होगी गुरुदेव की आड़ी से होगी हम स्वयं आगे बढ़कर की सेवा नहीं करेंगे हमारी सामर्थ्य नहीं है उनकी कृपा के बल पर ही सेवा करेंगे अतः जब भी सेवा की जाती है वो सेवा सदा आचार्यों की आड़ी से आचार्यों को के माध्यम से हम सेवा करेंगे क्योंकि हम में इतना प्रेम नहीं है कि हमारी सेवा को श्री प्रियालाल ग्रहण करें प्रियालाल प्रेम के भूखे हैं और हम में इतना प्रेम है नहीं कि वे हमारी सेवा को ग्रहण करें अतः हाँ वे श्री विशाखा जी की सेवा को ग्रहण करेंगे विशाखा जी के माध्यम से श्री रूप जी की सेवा को ग्रहण करेंगे रूप जी के माध्यम से श्री परात्मर भूल उनकी सेवा को ग्रहण करेंगे परात पर गुरु मंजरी के माध्यम से परम गुरु मंजिरी उनकी सेवा को ग्रहण करेंगे और परम गुरु मंजिरी जो है उनके कृपा के द्वारा फिर गुरु मंजरी के माध्यम से हमारी सेवा को ग्रहण करेंगे इसीलिए रसको ने कहा कि प्रात होती ही उठ के धार सखी को भाव जाय मिलो निज यूथ सो या को यही उपाभ इसका यही उपाय है कोई दूसरा उपाय नहीं है सेवा सुख में श्री हरिप्रिया जीपण कर रहे हैं श्री महावाणी है। यही क्रम ये यह जो क्रम है इसी क्रम को कर रहे हैं कि प्रातः प्रातः काल काल ही उठ के, के जल्दी से जाकर के तैयार होकर के धार सखी को भाव मंजरी का मैं अनुगत प्राण सखी प्री सखी हूं ऐसे प्राण सखी के भाव को धारण करके मेरे प्रा... प्राण श्री प्रियालाल है और मैं श्री राधिका स्नेहाधिका प्राण सखी हूं ऐसा भाव धारण करके धार सखी को भाव माने मंजरी का भाव प्राण सखी माने मंजरी उस मंजरी के भाव को धारण करके आए मिलो निज निजी अपने यूथ से आकर के मिलो और यूथ से मिलकर के श्री यूथ के माध्यम से श्रीमद् गुरुदेव उनके अनुगति के द्वारा परम गुरु मंजरी की पूजा परम गुरु मंजरी के अनुगति के द्वारा गुरु मंजरी की पूजा परातपर गुरु मंजरी के अनुगति के द्वारा श्री रूप मंजरी की पूजा फिर रूप मंजिरी जी के अनुगति के द्वारा श्री विशाखा जी की पूजा फिर विशाखा जी के अनुगति के द्वारा श्री प्रिया लाल की पूजा तो सबकी जो कृपा है वो सबकी कृपा मिल जाएगी अपने निजी के बल पर यदि हम चलेंगे तो हमको वो पूजा नहीं मिल सकती है वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए श्रीमद स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि अहम हरे तब पादिक मूल दासानुदास भवितास में भूया मैं आपके दासों के दासों का अनुदास अब कब होंगे आपने मुझे संसार में डाल रखा है संसार की भरभेट खा रहा हूं आप जल्दी से मुझे यहां से निकाल करके दासान दासो भविताशमी कह मैं दासों का दास बनकर के विराजमान हूँ दासान्व दास बनने में जो कुछ भी अनुभव श्री विशाखा जी का है वो अनुभव श्री रूपमंजरी जी में आ जाएगा रूपमंजरी जी का अपना भी जो अनुभव है उसके साथ में वो अनुभव प्रदान कर देंगे वे पर गुरु मंजिली जी को श्री परात्मर गुरु मंजिली जी का अपना भी जो अनुभव है वो उसके साथ में मिल करके वो अनुभव प्राप्त हो जाएगा परम गुरु मंजिली जी को और परम गुरु मंजिली जी की कृपा से वो ही अनुभव श्री गुरुमंजली जी को प्राप्त हो जाएगा और गुरु मंजिल जी की कृपा से वही अनुभव इस दासी को भी प्राप्त हो जाएगा इसलिए अपने बल पर यदि सेवा करने के लिए जाएंगे तो हमारा प्रेम कितना सा चार माला जपते हैं और ये समझ लेते हैं कि जाने हम तो कितने बड़े सिद्ध हो गए कभी आंख में एक आंसू आ जाए तो ये समझने लगते हैं जाने हम कितने सिद्ध हैं तो हमारा भजन तो कुछ है नहीं केवल दम भी दम है ऐसी स्थिति में बड़ों की कृपा के माध्यम से जो भजन की पद्धति प्राप्त होगी वो भजन की पद्धति उसमें जो आस्वाद होगा वो आस्वाद अद्भुत होगा इसलिए उनके अनुगत्य को ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ये रस की जो अनुगत्य में जो रस की रीति है वो यही है क्योंकि जो रागन भक्ति है उसमें लोभ चाहिए पहली चीज दूसरी चीज है अनुगत्य तीसरी चीज है गुरुदेव की कृपा सबकी कृपा और चौथी चीज है अपना स्वरूप ये चार चीज जो है उनके द्वारा ही का भक्ति आगे बढ़ेगी तो वो पद्धति जो है उस पद्धति को यहाँ अपना रहे हैं और उसी पद्धति को अनुगत्य को सर्वदा स्वीकार करते हुए वे अब ये वे हमको सेवा प्रदान करेंगे अब यहाँ पर श्री गुरु मंडली उनकी कृपा अद्भुत और गुरुमंडली की कृपा ऐसे है कि वे ये जो बिल्कुल नई दासी है कल की दासी बिल्कुल नई दासी जो कल तो आई है नकुंज मंदिर में परंतु इतनी कृपालु हैं कि वे कृपा करके उसको भी सब सेवा प्रदान करती इसीलिए श्री बहार देव जी कह रहे हैं कि श्री प्रिया जी जिस समय श्री स्वामी जी कृपा करके माथे के ऊपर हाथ रखते हैं हाथ रखने के साथ ही मानो चंद्र का रखी सुसखियन साथ श्री स्वामी हरिदास कर पंकज परस माथ श्री स्वामी जी ने कृपा करके मेरे माथे के ऊपर अपना हाथ रखा और उनके हाथ नहीं रखा है मानो उन्होंने चंद्र का प्रदान कर दिया स्वरूप प्रदान कर दिया मानो चंद्र का रखी सु सखियन साथ का को देकर के मुझे भी स्वरूप प्रदान कर दिया तो ये बड़ी कृपा है और उस कृपा को प्राप्त करके वे उदारता उदारतापूर्वक नव जो दासी है उस नव दासी को भी सेवा का अपूर्व सौभाग्य प्रदान करती है तो लीला में प्रवेश होगा के कारण इसलिए एक अलग थाली रखी उस अलग थाली के द्वारा पहले श्री गुरुवर्ग का पूजन कर लिया और गुरुवर्ग का पूजन करके वो थाली प्रसादी हो गई है प्रसादी थाली को अलग रख दिया अब जो नई थाली है प्रसादी थाली पूजा की तो अलग रखी और नई थाली श्री गुरुजनों को गुरु मंडली को उनके पदक के अनुसार क्रम क्रम करके देती गई वे जब गुरु मंजिन को पूजा की थाली दी वे पूजा की थाली का इंस्पेक्शन करेंगे इसमें ये कमी है चल लेके आ यहां पर ये चीज रह गई है कम कमी वे आदेश प्रदान करेंगे ओ आदेश प्रदान करके उस थाली को जो पूजा की थाली है वो तो अलग हो गई उसके द्वारा तो उनका पूजन हो गया और फिर जो पूजन की थाली है उसमें जहां कमी रह गई है उस कमी को पूरा करते हुए वे उसे आगे कहीं बढ़ा देंगे मान गुरु मंजरी जी पूजा की थाली को अमनिया पूजा की थाली को श्री परम गुरमजिल जी को देंगी परम गुरु मंजरी गुरजरीपर गुरु मंजिल जी को प्रदान करेंगे परातपर गुरु मंजरी चेक करके कि कहा कोई कमी रह गई है उसे श्री विशाखा जी को प्रदान करेंगी।, करेंगी और फिर श्री विशाखा जी उसके द्वारा श्री प्रियालाल का पूजन करेंगी अब कमी रहने की तो कोई संभावना है नहीं जो नुकुंज में पहुंच गया वहां पर कमी रहेगी क्या फिर भी लीला शक्ति कहीं कमी रखवा देती है बड़ों का बड़पन रखने के लिए और छोटों का छोटापन छोटापन रखने के लिए और उनको सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए जानबूझकर के कोई कमी रखवा देती है यद्यप कमी की कोई संभावना नहीं है जो निकुंज निकुंज मंदिर में पहुंच गया है लीला में जिसका योग में प्रवेश हो गया है वहां पर कोई कमी थोड़ी रहेगी परंतु जान बुझ करके कमी रह जाती है प्रेम की व्यवस्था में कोई कमी रह जाती है और उस समय जब अनुगत नरोत्तम करी शासन ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि कब वो अवसर होगा कृष्ण श्री रूप मंजिल मेरा शासन करेंगे तो बोले एह ये ऐसे करके रखिए ऐसे लाती है यहाँ पर देख चंदन कैसा बिखर रहा है माला में लग रहा है अलग से कटोरी में चंदन ढंग से कर करके ला ये रोनी और चंदन दोनों मिल रहे हैं इनको अलग अलग करके ला ऐसे कुछ न कुछ वे टोकेंगी और उनका टोकना या जो नवदासी है उसको कृतकृत -कृत कर देने वाला है यहाँ पर टोकने से टोकना बुरा मानने के लिए नहीं है टोकने से बुरा नहीं मानेंगे बल्कि कृतकृत्य हो जाएंगे धंधे धन्य, धन्य, धन्य श्री कृपा करके श्री विष्णा चक्रवर्तीपाद जो पूरी भजन की रीति है उस भजन की रीति को भी जहाँ उत्कंठा उत्कंठा में ही कृपा करके बता देते हैं जैसे कोई दिखाता है तो दिखता है कोई सुनाता है तो सुनने में आता है तो जो श्री नुकुंज प्रवेश और श्री नुकुंज में पूजन की जो पद्धति गुटका ग्रंथों में जो पद्धति कृपा करके प्रकट की गई उस पद्धति की ओर संकेत करते हुए विराजमान गुटका के तीन भाग हैं गुटका का एक भाग है जहां पर लाल और उनके परकर, इनके रूप का ध्यान है एक ध्यान वाला पाठ अंश है, है। गुटका का दूसरा जो भाग है वो उनके मंत्र है राधारणी की पूजा का ललता जी की पूजा का रूप मंजिल जी की पूजा का इनके विभिन्न जो मंत्र हैं वे मंत्र ये द्वितीय भाग है और तृतीय भाग है उनकी लीला का तीनों भागों को मिलाकर के श्री गुरुदेव गुरु गुरुजनों ने जो पद्धति शिष्यों को बताई वो प्राय मौखिक रही कहीं कहीं लिखी हुई आई क्योंकि अलग अलग गुरु ने बताई इसलिए कहीं थोड़ा बहुत अंतर शब्दों का अंतर है उसका कोई मानक रूप तो कहीं प्राप्त होता नहीं है परन्तु तो जो गुटका ग्रंथ हैं उन गुटका ग्रंथों में ये ही तीन जो पद्धतियां हैं वो तीन भाग प्राप्त होते हैं एक भाग है अर्चन का दूसरा भाग है श्री प्रिया लाल ललताजी विशाखाजी इनका कौन सा वस्त्र है कौन सा सेवा है कौन सा श्रृंगार है कौन सी नीला है कौन इनके अः पति मन कौन इनके माता पिता कौन है इन सबका ध्यान अष्टेश्वरी उनका ध्यान एक एक यूथ एक एक यूथ में जैसे अष्ट सखियों के उनमें एक एक सखी की आठ आठ सखी आठ आठ सखी में प्रत्येक की फिर आठ आठ सखी ऐसा करके जहां योगपीठ का ध्यान और श्री महावाणी जी में भी जो सिद्धांत सुख है उसमें जो योगपीठ का वर्णन किया गया उस योगपीठ में वो ही योगपीठ की पद्धति माने प्रत्येक सखी उसकी आठ आठ सखी आठ आठ सखी में एक एक सखी के फिर आठ आठ सखी और उनके स्वरूप का ध्यान तो जो कमल पत्र है आठ जो कमल पत्र है उन आठ कमल पत्र के एक एक पत्र के ऊपर फिर आठ आठ पत्र और एक एक पत्र के ऊपर फिर आठ आठ पत्र इस तरह से पूरे यूथ के साथ में क्यों जी इतनी भीड़ है तो हमको कौन पूछेगा ऐसा भी विचार नहीं करना चाहिए ये विचार नहीं करना चाहिए कि इतनी भीड़ में हमारी आ, हमारे तो वहां पे कहीं वो आ, आ, जैसे गोपीश्वर के मंदिर में पूजा करने के लिए जाए शिवरात्रि के ऊपर दूर से भी पानी चढ़ा दो <laughs> तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं धक्का मुक्की हो जाए बोल नहीं, नहीं ये लीला की विशेषता है लीला शक्ति की कि वहां प्रत्येक को यह लगता है कि जैसे मेरी ही सेवा साक्षात रूप से प्रभाव इसलिए भले इतनी भीड़ है कि आठ की आठ आठ की आठ और और आठों के अंतर्गत फिर मंजूरी गणों मंजूरी के भीतर भी फिर पूरी की पूरी जो गुरु पद्धति गुरु प्रणाली का वो सब सेवा में उपस्थित है तो हमको कौन पूछे ऐसा नहीं है हमारी भी सेवा को वे कृपालु परम कृपालुता के साथ में अवश्य अवश्य ग्रहण करते तो ये जो आ, आ, सेवा पद्धति है उस सेवा पद्धति को की ओर यहाँ कुछ संकेत कर रहे हैं ये तो सीखनी पड़ेगी श्री गुरजन जो है उनके आधार पर हम सभी के लोग तो जानते नहीं है परंतु तो गुरजनों के आधार पर ये जो सेवा पद्धति है वो सेवा पद्धति कहीं सीखने को आती है उसकी ओर कहीं श्री योगपीठ में जैसे नवदासी दासी वह कैसे श्री गुरजनों के अनुगति के द्वारा लोह अनुगत्य कृपा और निज स्वरूप को धारण करते हुए निज अभिमान इनको धारण करते हुए जैसे वो सेवा में प्रवृत्त होती है उस प्रवृत्ति को कृपा करके श्री विष्णु चक्राथ कृपा करके उसकी एक पद्धति वो निरूपण कर रहे हैं और उस पद्धति को निरूपण करते हुए ये क्योंकि ये ही है, याको यही उपाभ प्रात समय ही उठ के धार सखी को भाव सखी का भाव धारण करके जाये मिलो निज युद्ध सो अपने युद्ध से जाकर के मिल जाओ या को यही उपा उपाव माने उपाय इसका यही उपाय है सेवा प्राप्त करने का क्या आनगति के द्वारा सेवा की प्राप्ति होगी किसी दूसरे प्रकार से सेवा की प्राप्ति नहीं होगी और श्री बड़े बाबाजी महाराज छोटे बाबाजी महाराज जी इनके पास में विराजमान हो करके बड़े बड़े रसिकनों ने यही जो सेवा पद्धति है उस सेवा पद्धति को उनके अवतार काल में उन्होंने कृपा करके प्रदान की और श्री भागवत निवास उसका एक ज्योतिष स्तंभ होकर उस रागना रागान का उपासना पद्धति को कहीं उसकी पूरी व्यावहारिक प्रैक्टिकल स्वरूप को प्रस्तुत करने में ये जो स्थान है ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण रहा बाबा आपने आ, अवतार काल में सामने वृंदावनशु संस्थान दाऊजी का बगीचा कहलाता था वहां पर बिराजे, और वहां पर ये शिक्षा प्रदान करते हुए सभी संप्रदाय के लोगों को उनकी उपासना पद्धति के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हुए श्री बाबा जी महाराज बड़े बाबा विराजमान हुए पंडित बाबा और इसी तरह से श्री छोटे बाबा उन फिर इस स्थान की स्थापना करके यहाँ एक ज्योतिष स्तंभ के रूप में स्थान रहा जो कि संपूर्ण वृंदावन को रागानुगा जो उपासना पद्धति है उस रागानुगा उपासना पद्धति का उपदेश देने वाला यह स्थान रहा है या कि रज अपूर्व दिव्य है जो कि उस भावना को कृपा करके प्रदान कर और श्री विष्णा चक्रवर्ती जी उसी पद्धति को जिसको के गुरु शिष्य परंपरा में गुटकाओं के माध्यम से प्रकट किया गया और गुटकाओं के तीन भाग एक भाग है अर्चन का वो अर्चन का भाग गोपाल गुरु उन्होंने विशेष रूप से प्रस्तुत किया गोपाल गुरु ने दूसरा जो भाग है वो है ध्यान का भाग वह श्री ध्यानचंद प्रभु ने कृपा करके प्रकट किया ध्यानचंद जी ने और उसमें जो विभिन्न स्वरूप हैं उन स्वरूपों का वहां पर ध्यान विशेष रूप से अनुरूप किया गया और उसके बाद में तीसरा जो भाग है वो तीसरा भाग है अष्टकालीन लीला के स्मरण का वो श्री गोविंद लीलामृत के माध्यम से श्री कृष्ण भावनामृत के माध्यम से कृष्णान कोमदी उनके माध्यम से श्री ललित माधव विदग्ध माधव उनके माध्यम से वो जो अष्टकालीन लीला है उस अष्टकालीन लीला का जैसे श्री रूप सनातन इत्यादि ने जो वर्णन किया उसको विशेष रूप से वो अष्टकालीन लीला उनका संकलन बाद में श्री कृष्णदास तात्पाद मानसी गंगा की जो सिद्ध कृष्णदास बाबा हुए उन सिद्ध बाबा ने उनको भावनासार संग्रह के रूप में उन सारे ग्रंथों का साफ एक जगह एकत्रित किया और उसके आधार पर श्री कृष्ण अष्टकालीन जो लीला भावना उस अष्टकालीन लीला भावना को उन्होंने प्रस्तुत किया तो यहाँ पर जो पूजन प्रकार है दीक्षा ग्रहण करने के बाद में पूजन करना जीवन आ, साधक के दैनिक जीवन का एक भाग बन जाता है उसे पूजा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसे पूजा करनी चाहिए दीक्षा ग्रहण करने, करने के बाद में कहीं ना कहीं पूजन अर्चन करना ही चाहिए मानसिक पूजा करते हुए भी विराजमान पूजन अर्चन करना चाहिए और पूजन अर्चन करके कर फिर जप नाम जप और नाम जप के बाद में फिर श्री मंत्र जप मंत्र जप करते हुए उसे फिर लीला का स्मरण करते हुए विराजमान होना चाहिए तो वही पद्धति यहाँ पर आप निरूपण कर रहे हैं कि सुरमही वृंदावन ए श्लोक है कि सुरमही योगपीठ श्री वृंदावन है उन वृंदावन में बड़ा सुंदर एक कल्प वृक्ष है कल्प वृक्ष बहुत ऊंचा है उस कल्प वृक्ष के नीचे श्री योगपीठ विराजमान है वो योगपीठ में बीच में श्री अनंग मंजरी रंगत कुंज अनंग रंग कुंज वो बीच में विराजमान है जो प्रिया जी की कुंज होकर के विराजमान है फिर पूर्व दिशा में श्री चित्रा जी की कुंज है फिर पूर्व के बाद में ईशान को जब अग्निकोण में आएंगे वहां पर श्री इंदुलेखा जी की कुंज है फिर इसके बाद में श्री चंपकलता जी की कुंज है दक्षिण में फिर पश्चिम जो है उनमें नैत्य में श्री रंगदेवी जी की कुंज फिर नीचे तुंग विद्या जी की कुंज पश्चिम में फिर दूसरी ओर अग्निकोण में श्री सुदेवी जी की कुंज उत्तर में श्री ललिता जी की कुंज और ईशान में श्री शाखा जी की कुंज ये सारी कुंज विराजमान है बीच में शिवप्रिया जी पूर्व में श्री चित्रा फिर चित्रा से लेकर के लेखा, चंपकलता रंगदेवी तुंग विद्या सुदेवी जी श्री ललता जी श्री विशाखा जी इन अष्ट सखियों की कुंजी, एक एक कुंजी जो है उनके पत्र के ऊपर फिर आठ आठ सखी उनकी कुंज इनके आठ आठ जो सखी हैं उनकी कुंज और आठ आठ सखी में प्रत्येक सखी की फिर आठ आठ और सखी है उन सखियों की कुंज और उनसे सुशोभित होकर के श्री प्रियालाल जिस समय योग पीठ में विराजमान जब प्रवेश कर रही है प्रवेश किया सिंधु मंदिर में तब दो थाली लेकर के एक थाली तो आमगति ग्रहण करने के लिए श्री गुरुदेव के पूजन के लिए और दूसरी थाली अमन उनको श्री गुरुदेव को संभाला गुरुदेव उसको चेक करेंगे इसमें क्या कमी है उसको प्रदान करेंगे परम गुरु मंजिल जी को परम गुरु मंजिली को परात मंजरी रूप जी को, रूप मंजरी श्री विशाखा जी को श्री विशाखा जी उसके द्वारा प्रियालाल का पूजन करके प्रसादी जो थाली है वो प्रदान करेंगी श्री विशाखा को विशाखा उस थाली को श्री विशाखा जी के हाथ में वो थाली थी विशाखा जी रूप मंजिल जी को देंगे रूप मंजिरी जी उसके द्वारा श्री विशाखा जी का पूजन करेंगे विशाखा जी का पूजन करके पर देंगे रूप मंजिल जी का पूजन करेंगे और पूजन करके वे परम गुरु मंजिली जी को देंगे परम गुरु मंजिली जी परात्पर गुर मंजिली जी का पूजन करके फिर गुरु मंजिली जी को देंगे और गुरु मंजिली जी उस के प्रसाद को नवमंजरी को प्रदान करेंगे ऐसे कृषकृत्य होकर के ये साधक विराजमान होगा वो वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन ए सुर योग पीठ वृंदावन में कल्प है कल्प के बीच में अनंग मंजरी आनंद कुंज है उस अनंग मंजरी आनंद कुंज के मध्य में श्री प्रियालाल विराजमान हैं पूजन करते हुए कौ में विराजमान होंगी सिंहासने स्वरमणे तो दिव्य बृंदारण्य कल्पत श्रीमद रत्नाकार रत्न भवन है फिर रत्न सिंह श्री राधा गोविंद रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव वे श्री राधिका और श्री श्याम सुंदर श्री माने प्रेम रूपी संपत्ति उसको ल माने दान करने वाले श्रील श्रीमाने प्रेम रूपी संपत्ति को जो कृपा करके दान करने वाले हैं ऐसे श्री राधिका गोविंद देव दोनों के दोनों विराजमान हैं प्रेष्ठाली भी सखियों से युक्त होकर के वे विराजमान हैं जितनी भी लीला है उसकी आस्वादिका उसकी सामाजिक उसकी दर्शन करने वाली वे सखीगण हैं उन सखीगणों के अनुगत्य को ग्रहण करके हम कब कर? सेवा में प्रवत्त होंगे भी से स्मरामी। श्री श्री सखियों के के द्वारा होकर वे श्री लाल दोनों विराजमान उनका कब हम स्मरण करते हुए विराजमान तो हे श्री किशोरी जो आप सिंहासन पर अपने रमण के साथ में विराजमान है और उस समय पाद्य अर्घ धूप विधु माने कपूर चंदन दीप चतुर्वेद अंग इनको और इनको कब मैं समर्पित करूंगी परंतु इनको समर्पित करने में जो वैदिक मंत्र उनकी अति अनिवार्यता नहीं है यदि कोई हर जगह वैदिक मंत्र उनके विनियोग उनके करन्यास इनको ध्यान में रखेगा और गोविंद की पूजा कर रहा है तो फिर उसे श्रीमद वृंदावन निकुंज की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि उसने ऐश्वर्य का ध्यान किया है ऐसी स्थिति में उसको प्राप्ति कहा होगी बोले श्री गोलोक का जो बाहर का भाग है चतुष्कोणात्मक भाग उस चतुष्कोणात्मक ऐश्वर्य में भाग उस ऐश्वर्य भाग में उसे श्री राधा गोविंद की प्राप्ति श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी और वहां श्री कृष्ण की जो तटस्था शक्ति जीव शक्ति के रूप में वह कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान होगा उसे निकुंज सुख की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि उसकी जो पद्धति है वो पद्धति विधि पद्धति है राग मार्ग से ही आराधना करने पर राग की प्राप्ति होगी यदि विधि मार्ग से आराधना की तो उसे विधि की प्राप्ति पूरी तरह से यदि उसने विधि से प्राप्ति की है तो विधि की प्राप्ति हो जाएगी यदि किसी के हृदय में यह विचार आया कि भाई पर की कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है, वह गति को तो देने वाली है परंतु तो गति की स्थिति सदा स्थिति में है गति की पूर्णता स्थिति में है ऐसा विचार करके स्वकीय आत्म में ही कहीं श्री प्रियालाल के प्रेम की परिपूर्णता है ऐसा यदि कोई विचार करेगा और पर भाव के प्रति कहीं उसमें दुर्लभता श्रीमद् भागवत का जो पद्धति है उसके प्रति उसके हृदय में कहीं कुछ न्यूनता की भावना रह जाएगी और फिर वह कभी राग मार्ग से और कभी विधि मार्ग से मिश्रित रूप में यदि आराधना करेगा ऐसे तो व्यक्ति को फिर भी ब्रिज की प्राप्ति नहीं होगी निकुंज मंदिर की प्राप्ति नहीं होगी उसको प्राप्ति होगी श्री राधिका की स्वरूप भूता जो श्री सत्यभामा जी हैं द्वारका में और जो मंजरी जो दंपति भाव से विराजमान हैं श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी के रूप में जो विराजमान हैं फिर उनकी सेवा करने में श्री सत्यभामा भामा परिकर में उसकी स्थिति की प्राप्ति होगी यदि कोई ईश्वर समझ करके ईश्वर भाव से ही श्री गोपाल की सेवा करेगा तो उसे श्री गोलोक के बहिर्मंडल में चतुष्कोणात्मक मंडल में उसे कहीं जीव शक्ति हो करके तटस्था शक्ति होकर के श्रीकृष्ण सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा नुकुंज में प्रियालाल की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा यदि किसी ने ये विचार किया कि परकीय भाव में तो कहीं ना कहीं बाधा है और बाधा आने पर निश्चि मिलन नहीं है ऐसा विचार करके स्वकिया ही होना चाहिए ये विचार करके यदि कोई विधि और राग इनके के साथ में यदि कोई प्रीति कर रहा है सेवा कर रहा है तो उसे फिर वृंदावन कुंज की प्राप्ति न हो करके उसे द्वारका में श्री सत्यभामा भामा पढ़कर उसकी प्राप्ति होगी क्योंकि सत्यभामा भी श्री राधिका की ही छाया रूपा है उनकी पढ़कर में उसे स्थिति की प्राप्ति होगी परंतु यदि किसी ने श्री ब्रज पर उसका ही अनुगत्य ग्रहण किया और विधिमार्ग का आश्रय ग्रहण न करके श्री प्रिया लाल की जैसे सखीगण सेवा करती हैं, उस सखीगणों की सेवा के अनुरूप जब उसने सेवा की श्री रूप मंजिली के अनुगत्य में उसने सेवा की सेवा साधक रूपेणो सिद्ध रूपेण चात्र ही तिप्सुना के अनुसार यदि उसने सेवा की तब जाकर के उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं अभी हमारी आंखों के आगे पर्दा है पर्दा हट जाएगा लीला तो यही हो रही है इसी रज में श्री प्रियालाल जो विराजमान हैं उन प्रियालाल की निकुंज मंदिर में इसी वृंदावन में सिंध में इसी श्री मध, राधा कुंड में वृंदावन के एक अंग श्री राधा कुंड राधा कुंड में जो योगपीठ है मध्यान्ह योगपीठ कभी गुप्त कुंड की योगपीठ कभी श्री मध्यान्हधा कुंड की योगपीठ और कभी श्री वृंदावन रास की योगपीठ उन योगपीठों में साधक को प्रवेश की प्राप्ति हो जाएगी और यहाँ ही उसे लीला आस्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा इसलिए यहां पर वैदिक मंत्रों की अंगन न्यास इन सब को करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि जब तक ये नहीं बोलोगे केवल दृष्टि दोष बचाने के लिए ठीक है यशोदा जी भी ऐसा करती हैं कि कन्हैया की रसोई करते समय किसी की आंख लग गई हो किसी का मन चल गया हो तो कहीं भोजन जो है वो अपवित्र नहीं हो गया हो इसके लिए भोजन को पवित्र करने के लिए भोग को पवित्र करने के लिए कुछ वैदिक विधि का जैसे नंद बाबा यशोदा श्री सखीगण कृष्ण राधिका के कल्याण के लिए राग के कारण जितनी विधि का प्रयोग करती हैं उतनी विधि का प्रयोग हम भी करेंगे उसमें कोई दोष नहीं है कि भाई कहीं भूत शुद्धि करने के लिए पदार्थ शुद्धि करने के लिए पदार्थ में कहीं स्पर्शा स्पर्श का दोष आ गया हो उसकी शुद्धि करने के लिए कहीं जल से उसको परिवेषण कर रहे हैं कि सत्यन त्वरित हामी सत्य और हृदय से हम इस जल को इस अंध को जो ठाकुर को समर्पित कर रहे हैं उसको परिस करके उसको धो करके अब निर्मल पवित्र रूप में हम ठाकुर को समर्पित कर रहे हैं तो दृष्टि दोष आदि स्पर्शास्पर्श दोष आदि उनकी निवृत्ति के लिए किंचित मात्रा में जो राग के कारण प्रेरित है राग प्रेरित है ऐसी विधि को तो अपनाएंगे भी शास्त्री विधि को वैदिक विधि को अपनाएंगे सखीगण भी वैदिक विधि को अपनाएंगे तो उतनी विधि को तो अपनाएंगे परंतु उसमें विधि मार्ग की प्रधानता हो ऐसा नहीं है उसमें प्रधानता राग की ही है जैसे अपने बालक को माता पिता नित्य तो स्नेह के कारण भोजन कराते हैं परंतु कभी विशेष अवसर आए अन्न प्राशन का अवसर आए उसके जन्मदिन का अवसर आए उस समय श्री नंदा यशोदा जी बुला करके अपने कुल पुरोहित स्वेज्वा भागुरी उनको बुला करके जैसे पूजन कराते हैं ऐसे वैदिक विधि का कभी कभी प्रयोग होगा नित्य नहीं नित्य राग मार्ग से ही उनकी सेवा की जाएगी ऐसे राग मार्ग से सेवा करते हुए हम विराजमान होंगे और विराजमान हो करके उनका पाद्य अर्घ धूप चंदन इन सब के द्वारा इनका पूजन करेंगे भाई हाथ पान धो करके भोजन करना है स्नान करके भोजन करना है ये एक स्नेह की विधि है ऐसे ही स्नेह की विधि को पाद्य अर्घ आचमनी देते हुए पाद्य माने पैर धोने का जल अर्घ माने हाथ धोने का जल आचमनी माने पुल्ला करने का मुंह साफ करने का जल स्नानी माने शरीर को धोने का स्नान करने का जल तो पाद्य अर्घ आचमनी और स्नानी ये चार जो जल हैं उनका प्रयोग करके फिर चंदन तुलसी श्रृंगार इनको समर्पित करके धूप के द्वारा भोजन की उत्कंठा को बढ़ा करके फिर भोग समर्पित करके भोग की भी शुद्धि करके भूत शुद्धि करके ठाकुर जी को भोग समर्पित करेंगे और भोग समर्पित करके राग के द्वारा ही फिर उनकी आरती करेंगे वो आरती अर्चन के रूप में आरती नहीं है वो आरती जो है वो हमारी नजर कुजर लगी हो वो हमको आ जाए कन्हैया प्रसन्न रहे हमारे प्यारे प्रसन्न रहे इस भाव के द्वारा राग मार्ग के द्वारा ही जैसे अपने प्राणों को कहीं निर्म करना है उन प्राणों को को जैसे श्री प्रियालाल को समर्पित करना है वो अपने प्राणों को जैसे होम देना श्री <abrazza> <conformance> <Craig feksam punishment> प्रियालाल के लिए अपने प्राणों को जैसे समर्पित कर रहे हैं इसी भाव को रागमार्ग को धारण करते हुए आरती धारण करते हुए विराजमार्ग इस प्रकार राग से यदि सेवा करेंगे तो श्रीमद वृंदावन निकुंज की प्राप्ति होगी और यदि राग मार्ग में कहीं विधि मार्ग हावी हो गया तो गए तब श्रीमद वृंदावन की प्राप्ति नहीं होगी तब श्री गोलोक उनके बहिर मंडल की प्राप्ति होगी वहां श्री गोलोक नाथ उनका ऐश्वर्य में श्रुतियों सेवित जो स्वरूप है उसका दर्शन करके नंदवाओं को भी आनंद नहीं आया वो लोग का दर्शन करके ब्रिजवासी साहब कह रहे हैं बोले हमारा कन्हैया तो है भैया यहाँ आनंद न आया हमारा ब्रिज अच्छो है जहां कंधा पे चढ़े कंधा पे चढ़ा जूठन खाएं जूठन खबा वो वो सुख यहां पर कहा है वो निश्चिंत यहां पर कहा है तो ऐश्वर्य में कृष्ण का दर्शन करके आनंद इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्त सिंधु में एक बड़ी सुंदर बात कही बड़ा काम का श्लोक है के सुष्टु सेवते, के नहीं श्री के साथ में रमण करना तो चाहे माने कृष्ण की नायिका बनकर के मैं कृष्ण के साथ में रास करूं अभिलाषा तो है परंतु विधि मार्गे होती पद्धति एकदम विधि मार्ग की बिल्कुल एक एक बात में अमुखी अमुक ऋषि अमुक देवता अमुक शक्ति कीलकम, अमुक फल प्राप्त थे आचमन विनियोग हाँ। हाँ। एक एक मंत्र का पहले आचमन करके विनियोग कर रहे हैं तो फिर ठीक है विनियोग लो उसे मिलेगा क्या फिर तो गोलोक मिलेगा श्री ब्रज की राग में ही सेवा नहीं मिलेगी नुकुंज की सेवा नहीं मिलेगी नकुंज की सेवा मिलेगी तब जबकि राग मार को तो तो करे माने रमण करने की इच्छा नायका भाव की इच्छा पंत परंतु विधि सेवोते यदि कोई विधमार्ग का सेवन कर रहा है केवल नहीं वो भावे और वह केवल माने शाकल्य पूर्वक साकल्य माने संपूर्ण रूप में कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए अंग न्यास, सब पूरा -पूरा होना चाहिए एक भी आ, अंग शोर शोर चार में कोई भी अंग उल्टा सीधा नहीं हो सकता है बिल्कुल जैसा रीति है वैसे वैसे की वैसे उसको पूरा किया जाएगा तो केवल माने शाकल शाकल्य माने समग्र रूप में पूरी इंटैक्ट पूरे समग्र रूप में किसी कार्य को जब किया जाएगा तो, तो याद महेश रूप गोस्मी कह रहे मदन गोपाल तुमको फिर पूर्व में द्वारका में श्री रुक्मणी जी या सत्यभामा के परकर में तुमको स्थान मिलेगा फिर राधा रानी के परकर में स्थान नहीं मिलेगा रूप के परकर में स्थान नहीं मिलेगा तब द्वारका में जो स्थान है वो नहीं। तो इसके तीन श्रेणी बता दी यदि किसी ने संपूर्ण रूप से विधिमार का आश्रय ग्रहण किया तो जाओ बेटा गोलोक में यदि किसी ने संपूर्ण नहीं कही राग कही विधि दोनों को अपनाते हुए और ये विचार किया कि भाई परक्रिया में प्रेम की पूर्णता नहीं है स्वकिया में ही पूर्णता है पर परिया में तो कहीं ना कहीं बाधा बार बार आती रहेगी कोई ना कोई आ धमकेगा प्रियालाल का मिलन हो रहा है कोई तीसरा बीच में आज आ धमकेगा और धम, धम आ धमकने से मिलन में बाधा होगी निश्चिंत मिलन नहीं हो सकता है इसलिए हम तो दंपति भाव से प्रीति करेंगे तो दंपति भाव से प्रीति करोगे तो जाओ द्वारका फिर महेश रुक्मणी प्रकरण में सत्य प्रकरण में मिलेगा परंतु पर को बाधक न मान करके परकी अभाव इनके प्रेम को निरंतर बढ़ाने वाला है यही विचार करते हुए जब श्री में भागवत की जो पद्धति है स्पष्ट रूप से श्रीमद भागवत की पद्धति परिया की है उस पद्धति के माध्यम से दुर्लभता पूर्वक जब परस करते हुए झगड़ा करते हुए क्योंकि स्वकिया में झगड़ा नहीं होगा प्रक्रिया में जितना झगड़ा संभव है जितनी बाधाएं संभव है ऐसी दूसरी तरह से संभव नहीं है वो उस भाव को धारण करते हुए जब ब्रिज में सेवा की जाएगी तो फिर यहां जाकर के मंजरी स्वरूप धारण करके श्री प्रिया लाल की सेवा प्राप्त होगी प्रार्थना कर रहे हैं हे श्री किशोरी जो कब मुझे वो अवसर प्रदान करोगी कि मैं आपके चरणार्थिंद की इस प्रकार सेवा कर लाल की जय परम बूढ़ विषय है मेरी नहीं है जो तुटी बनी हो उसको कृपा करके सब संशोधित करेंगे और मुझे सिखाएंगे बोल शुरे हरी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय मृताय गौर हरिवय श्राधेशम